बड़ा काम होता है दंड का काम यदि किसी राज में दंड की व्यवस्था ढीली है शिथिल है अपराधियों को यथा योग दंड नहीं मिल पाता यह राजा सुन इस तरह का पक्षपात करता है जिसको वो चाहता है उसको निर्दोष छोड़ देता है जिसको चाहता है उसको दंड देता है तो जब इस तरह की व्यवस्थाएं किसी राजा के अधीन होती है, तो उस राजा पर से प्रजा का विश्वास अस्थिर हो जाता है टूट जाता है समाप्त हो जाता है इसी बात को दंड व्यवस्था का विधान करते हैं कि दंडाशास्त्री प्रजा दंड से प्रजा नियंत्रित रहती है दंड से अधिक अदि, अप, अपराधी में भय पैदा होता है दंड से अपराध करने का साहस नहीं होता है लेकिन यदि दंड व्यवस्था शिथिल है और अपराधी को ये पता है कि दंड मिलने वाला है ही नहीं किसी न किसी उपाय से रिश्वत देकर के या अपने व्यक्ति से मिलकर के या किसी से मिलकर के हम दंड ग्रहण करने से बच जाते हैं तो वो निर्भय होकर के फिर अपराध करता है और जब निर्भय होकर के अपराध करता है तो परिणाम ये होता है कि वहां की जनता हाहाकार कर उठती है शोकग्रस्त हो जाती है और किसी की कोई सुरक्षा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है तो आज हम यहां से पढ़ेंगे कारपास क्या कारपासम कारपास से पढ़िए संख्या बहत्तर शिवनाथ जी पढ़ो भवेत पढ़ भवे राजा भवे सहस्त्र को और राजा को गरीबों की अपेक्षा और राजा को गरीबों की अपेक्षा शत्र पठ सौ गुना दंड अधिक दिया जाता और राजा को मुनी लोगों के साथ धर्मवाद करने में समय लगाते इस विषय में विपलाद मुनि की कथा देखी इस प्रकार के के समय में राज्य व्यवस्था थी। भिक्षवाकू राजा इस प्रकार का सुशील नीतिमान जितेंद्रीय विद्वान और गुण संपन्न राजा था बहुत सी पीढ़ियों के पश्चात सगर राजा राज्य करने लगा उस समय कर देते थे अथवा अधिकार ही ना देते थे इस समय हमारे राजा लोगों को सामदियों की चंडा चौपड़ी में देता है इस कारण सहज ही राजाओं में सारे दुर्गुण वास करते है इसमें आश्चर्य ही क्या बस सारा इतना ही है कि यह हमारे आर्यावर्ग का दुर्दैव है बहुव पुरुषो पुरुषा राजन सप्तम प्रिय वादि अप्रिय प्रत्यक्ष वक्ता श्रोता चतुर् सागर राजा सुशील और नीतिमा इस राजा का मूर्ख और का समंजस नाम का उपलोत बन हुआ उसने एक गरीब के बालक को पानी में फेंक दिया इसकी प्रार्थना का न्याय राजारिया सभा के सम्मुख होने पर राजा ने उसे शासन उसे किया।, किया और उसे एक महाभयकर जंगल के बीच कैद कर रखा किसी का नाम न्याय समर्थ को नहीं दोष पावक और रविरी की नहीं बस इस प्रकार की शिक्षा ने भारत को तबाह प्यारे कार्य गण समर्थों को मूर्खों की अपेक्षा अधिक दोष करता है क्यूँकी उसे समझ, कर, समझ देख कर समर्थ सम, सम किया है वह भला भुरा पापकों ने सब जान सकता है तात्पर्य है की ऐसे ऐसे गपोड़ों को मानकर अपने धर्मानुरागी पूर्वजों का धर्म शिक्षा अनुकूल रखें कल्याण ओम शांति शांति तो यहाँ मनु जी राजा और प्रजा दोनों के संबंध में अपने विचार देते हैं और वो विचार की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि राजा भी अपराधी हो सकता है प्रजा तो अपराधी हो ही सकती है उसकी तो बहुत संभावना है लेकिन राजा भी अपराध कर सकता है क्योंकि आखिर ये मन है और मन किसी किसी का ही ऐसा होता है कि जो अपराध से डरे और मन किसी किसी का ऐसा ही होता है जो ईश्वर से डरे तो अधिकांश लोग दंड से डरते हैं अपराध से इसलिए डरते हैं क्योंकि दंड मिलेगा और दंड अगर ना मिले तो अपराध से डरने की बात उनके मन से निकल जाती है तो वो अपराध राजा भी कर सकता है उसकी प्रजा भी कर सकती है तो यहाँ मनु जी कह रहे हैं कि जो सबसे अधिक योग्यतम शासक है या मंत्री है या कोई भी ऊंचा अधिकारी है उसको सबसे अधिक दंड का विधान होना चाहिए तो श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि कारसापणम भवे दंडो यत्र अन्य प्राकृतो जना कहते हैं कि यत्र जिस अपराध के होने पर अन्या प्राकृतो जना अन्य जो दूसरे साधारण मनुष्य हैं जिस अपराध के होने पर दूसरे कोई साधारण मनुष्य हैं कहते हैं कि कारपणम दंडो भवेद उसके लिए एक पैसे का दंड होना चाहिए अब ये उस समय की बात है जब एक पैसा भी बहुत हुआ करता था तो आज की दृष्टि में हम इसको अधिक कह सकते हैं। तो कहते हैं कि जिस अपराध में एक सामान्य मनुष्य को जो गरीब है या जो अशिक्षित है या जो धूर्त है लेकिन है सामान्य सामान, सामान मनुष्य में उसकी गणना हुआ करती है कोई अधिकारी नहीं है कोई समाज में उसकी प्रतिष्ठा पद नहीं है कोई बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है तो कहते हैं ऐसे सामान्य जन के लिए अगर वो कोई अपराध कर, करता है तो कहते हैं कि काफापण दंडे हवेत उसे एक पैसे का दंड देना चाहिए और फिर आगे क्या कहते हैं कहते हैं तत्र राजा भवे दंडा सहसमिति धारणा और कहते हैं तत्र और उस अपराध होने पर या उसी अपराध के होने पर कहते हैं राजा सहस्रम भवेत उसी अपराध के राजा के द्वारा होने पर या उसी अपराध में राजा यदि संलिप्त होता है तो कहते हैं उसको सहस्र गुना दंड होना चाहिए इति धारणा ऐसी शास्त्र की व्यवस्था चलती है या ऐसी शास्त्र की व्यवस्था का एक विचार चलता है तो इस श्लोक से क्या निकलता है कि राजा को या जो बहुत अधिक उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति हैं, शासक उनको सबसे अधिक दंड की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि राजा अगर दंड ग्रहण नहीं करता या राजा को छोड़ दिया जाता है राजा का पुत्र हो या राजा हो तो अगर उसको दंड में ढील दे दी जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रजा के ऊपर दंड लगाने का कोई अधिकारी नहीं रह जाता क्योंकि प्रजा में तरह तरह की बातें शुरू हो जाएंगी कि राजा ने इतना बड़ा अपराध कर दिया राजा ने मान लीजिए जैसे उसके पास बहुत सारा धन रहता है गलत तरीके से उसने जनता को सता करके और धन उसने संग्रह किया न्यायाधीश को पता लगा कि धन संग्रह तो राजा के पास है लेकिन वो पूर्वक है जनता को सताने पर इसके पास धन संग्रह हुआ है, या जनता के के ऊपर इसने बहुत सारे कर ऐसे लाद दिए हैं कि जिसके कारण से जनता शोक संतप्त है और वो धन उसका सरकारी कोष में भी जमा नहीं होता है वो धन उसका व्यक्तिगत रूप में जाता है जैसे आजकल की दृष्टि से हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक स्विस बैंक है ना उसमें हमारे भारतीय नेताओं के मंत्रियों के करोड़ों अरबों रुपए जमा है और वहां एक वहां एक विचित्र व्यवस्था ये है कि वहां धन बैंक में सुरक्षित रखने के लिए उनको ब्याज देना पड़ता है और यहाँ आपको धन सुरक्षित करने के लिए बैंक हमें ब्याज देती है हालांकि ब्याज की मात्रा बहुत कम हो गई है पहले तो नौ प्रतिशत दस तक भी चली जाती थी दस साढ़े दस तक लेकिन वर्तमान में शायद मेरे ख्याल से सात साढ़े सात या छह साढ़े छह इस तरह की है तो इस तरह का जो धन किसी राजा के द्वारा अवैध धन जिसको कहा जाता है अगर वो किसी बैंक में सुरक्षित करता है तो उस राजा के ऊपर भी एक ऐसा न्यायालय एक ऐसा न्याय न्याय की स्थापना होनी चाहिए कि राजा भी उस अपराध के कारण से दंडित हो सके तो अब कल्पना हम करते हैं कि मान लीजिए एक सामान मनुष्य है उसने भी चोरी की और एक शासक ने भी अपराध किया चोरी का तो कोई कह सकता है कि सामान मनुष्य ने मान लीजिए सौ रुपए की चोरी की और राजा ने एक हजार की चोरी की तो इसमें कोई अंतर तो आता नहीं है हालांकि राशि तो अधिक है वहां पर एक हजार सौ की अपेक्षा अधिक है और 1000 के की अपेक्षा सौ बहुत कम है लेकिन भावना तो दोनों की समान है दोनों ने चोरी की तो ऐसी स्थिति में उस सामान्यजन को जो दंड मिलेगा सौ रूपये की चोरी का मान जब कोई भी दंड निर्धारित कर देते हैं, एक रूपया कर देते हैं कल्पना के लिए हालांकि आजकल तो एक रूपया कुछ भी नहीं होता लेकिन एक कल्पना करते हैं। और उसने एक की चोरी कर ली तो कहते हैं कि अगर उसने एक हजार रूपये की चोरी की है तो उसको सहस्र गुणा दंड यानी एक हजार से एक हजार लगा लो आप एक हजार की तो चोरी की दस कितने हो? दस लाख हो गए सहस्र गुणा दंड यानी एक रुपए का सहस्र हजार हो गए ना हजार रुपया जो है वो उसके ऊपर उसको दंड लगाना चाहिए उस समान मनुष्य की अपेक्षा हालांकि देखने में लगता है ये तो अन्याय हो रहा है लेकिन अन्याय नहीं न्याय है क्योंकि जो जितना बुद्धिमान और उत्तरदायित्व लेने वाला कोई शासक है कोई अधिकारी है तो वहां उसके लिए अधिक दंड की व्यवस्था इसलिए होनी चाहिए ताकि उसको समझ में आए प्रजा को समझ में आ जाए कि कि हाँ जब राजा ही इतना अधिक दंड ले रहा है और हमें अगर दंड मिलता है तो मिलना ही चाहिए तो कहते हैं कि इस दृष्टि से राजा को सबसे अधिक धन मिलना चाहिए जो सबसे अधिक योग्य है क्योंकि वो समझदार है सामान्य लोग इतने समझदार नहीं होते जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पढ़े लिखे बहुत अधिक होते हैं शायद बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन वो धूर्तता करके धूर्तता कर करके कर कर कर कर और इस तरह से जनता को या जहा भी वो करते हैं किसी तरह का घोटाला या गबन किसी तरह से किसी उपाय से वो पैसा खा जाते हैं सामान जनता को पता ही नहीं लगता और ऐसे सरकार में घोटाले होते रहते हैं पिछली सरकार जो थी बहुत सारे घोटालों की एक लंबी श्रंखला है उसमें तो ऐसी में कई बार तो क्या है कि न्यायालय भी सरकार के हिसाब से बात करते हैं सरकार की भाषा बोलते हैं सरकार के हिसाब से उनका न्याय होता है तो कहते हैं ये गलत है जबकि सरकार के ऊपर भी एक ऐसा न्याय न्यायालय उपस्थित या स्थित होना चाहिए जिससे कि जनता को पता लगे कि राजाओं ने या मंत्रियों ने जिस धन का गबन किया है और जितना इन्होंने गड़बड़ किया है उस हिसाब से उन मंत्रियों को जेल हो रही है प्रधानमंत्री तक जेल में जा रहा है अगर प्रजा को ये विश्वास हो जाए तो फिर दंड व्यवस्था सुधर सकती है दंड व्यवस्था बहुत कुछ ठीक हो जाती है तो जितनी दंड व्यवस्था सख्त होती है उतने ही वहां देश के जो अपराधी लोग होते हैं वो कापते हैं थर थर थर थर कर जैसे अरब देश में बताते हैं कि अभी पता नहीं है या नहीं लेकिन होना चाहिए वो हमारे मनुस्मृति के हिसाब से चल रहे हैं अगर कोई चोरी कर ले तो उसका एक हाथ काट दिया जाए और टीवी पर दिखाओ दूरदर्शन पर दिखाओ और भीड़ भी दिखाओ कि कितने लोग वहां देख रहे हैं और बार बार उसका प्रसारण करिए दिन में एक बार दो बार तीन बार चार बार जब तक व्यक्ति सोता ने इसको बार बार दिखाई है तो आप देखेंगे कि खुद के भी मन में एक भय उत्पन्न होगा कि अरे भाई अगर हमने कहीं इस तरह का कोई अपराध कर दिया किसी का कुछ धन मार लिया कोई गवन कर लिया कुछ रिश्वत ले ली तो निश्चित रूप से एक हाथ हमारा जाने वाला है तो डरेगा और अपराधी भी डरेंगे अभी जैसे कुछ महीने पहले की बात है कि अरब देश में जब इनका मक्का हज होता है ना मक्का मदीना में जाकर के हज करते हैं बहुत लोग जाते हैं पूरे दुनिया का मुसलमान वहां पर जाता है और जो वहां से होकर गया था उसको हाजी बोलते हैं हाजी जी यानी उसने हज कर लिया है तो हाजी हो गया वो तो कहते हैं वहां भगदड़ में बहुत सारे लोग मर गए तो वहां की सरकार ने पता लगाया कि उस समय ड्यूटी पर कौन कौन थे लग गया पता और उन पांचों के सिर कलम कर दिए गए लाइन में खड़े करके और जाओ जन्नत में तो अब अब आगे जिन्होंने देखा जिन्होंने देखा इस घटना को इस कारी को देखा तो वो आगे से बहुत अधिक सावधान रहेंगे बहुत अधिक सावधान रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो जान चली जाएगी तो जहां दंड की इतनी सख्त व्यवस्था हुआ करती है वहां स्वता ही अपराधी उस शासन से उस कानून से डरते हैं और जब डरते हैं तो सज्जन लोग निर्भय होकर के सोते हैं निश्चिंत होकर के वो अपना व्यापार करते निश्चिंत होकर के आते जाते हैं उन्हें किसी से कोई भय नहीं लगता उन्हें पता है कि अगर कुछ होता है तो राजा हमारा रक्षक है अपराधियों को भी पता है कि अगर तुमने कुछ किया तो दंड बहुत भयंकर है तो इस दृष्टि से किसी भी देश में शासन व्यवस्था विशेष रूप से जो तो दंड व्यवस्था है अगर वो जितनी ठीक होती है उतनी ही वहां पर सुविधा होती है लोग सुखी होते हैं लोगों को सुख मिलता है लोग नियम में चलते हैं जैसे भारत में शासन व्यवस्था बहुत ढीली है लेकिन अगर वहां जाए यूरोप आदि देशों में जाए तो वहां नियम चलते हैं सारे की गाड़ी की स्पीड इतने पे चलानी है इतने पर चलानी है और वहां अगर थोड़ी सी बढ़ाई तो भारत नहीं है कि कुछ नहीं होने वाला वहां तो तुरंत पकड़ में आ जाते हैं और उसके ऊपर जुर्माना हो जाता है तो तो स्वामी जी यहां पर कहते हैं मनुस्मृति के द्वारा कि जो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम चरित्र का जो शासक है जो प्रजा पर शासन कर रहा है अगर वो अपराधी ठहरता है तो उसको सबसे अधिक दंड मिलना चाहिए अब बल्कि यहां तक भी आप देखिए जैसे जैसे मान लीजिए किसी ने कोई झूठा मुकदमा लिया वकील ने और उसने बहुत प्रयास किया कि वो जीते लेकिन हार गया हार गया और पता था कि झूठा मुकदमा है तो वकील पर भी दंड होना चाहिए कि तूने झूठा मुकदमा लिया क्यों तो जब इस तरह की उस दंड व्यवस्था में जितने भी उस अपराध में शामिल है सबको अगर थोड़ा सबको यथायोग दंड मिल जाता है तो आगे फिर लोगों की हिम्मत उस तरह का अपराध करने की नहीं होती जैसे एक जगह मैं पढ़ रहा था कि अगर किसी स्त्री को कोई दूषित करता है शायद मनुष्य का श्लोक है तो उसको फांसी पर चढ़ा दो उस, उसको मृत्यु दंड कोई वहां क्षमा का खाना नहीं है आप बताइए अब दो चार को अगर ऐसे बलात्कारियों को मृत्युदंड मिल जाए तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा तो इस तरह से दंड व्यवस्था जो है वो जब हमारे देश में या किसी भी देश में जब चलती है तो वहां की प्रजा सुरक्षित और आनंद मनाती है और अब स्वामी जी आगे कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों को और राजा को गरीबों की अपेक्षा सतपट यानी सौ दंड अधिक दिया जाता था श्रेष्ठ पुरुषों को और राजा को गरीबों की अपेक्षा ऊपर तो लिखा है सहस्रमित नीचे सतपट हो गया है तो इसको हजार गुना कर सकते हैं तो कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषों को राजा को राजा को गरीबों के अपेक्षा सहस्र गुना दंड अधिक दिया जाता और राजा लोग मुनि के साथ धर्म बात करने में समय लगाते थे और पहले के राजा लोग निरंकुश नहीं होते थे वो चूंकि गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरुकुल में केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं दी जाती थी वहां शस्त्र और अस्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी लेकिन इसके साथ में आध्यात्मिक शिक्षा का भी वहां प्रबंध हुआ करता था तो कहते हैं कि राजा को राजा को जब भी अवसर मिले तो वो जंगल में रहने वाले आश्रम में रहने वाले जो सचरित्र जितेंद्रीय धर्मात्मा जो ऋषि मुनि हैं संत लोग हैं उनके पास जाकर के अपने संदेहों की निवृत्ति करे जैसे यहाँ पर स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया है इस विषय में पिपलाद मुनि की कथा देखो तो पिपलाद मुनि का प्रसंग है प्रश्न उपनिषद में छे और छह प्रश्न पूछने से पहले उनको ये कहा पिपलाद मुनि ने उन छहों ने कहा कि महाराज हम आपसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सीधा उनको ये नहीं कहा कि ठीक है कल से ही आपकी कक्षा शुरू हो जाएगी ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप लोग यहाँ पर ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त करने आए हैं जानना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन और हम ये भी जानते हैं कि आप तपस्वी भी हैं लेकिन फिर भी इस आश्रम के नियमों के अनुसार आपको कम से कम एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना होगा तब ब्रह्मचर्य और श्रद्धा इन तीन का पालन करते हुए आपको इस आश्रम में निवास करना होगा और एक वर्ष के बाद भी फिर भी पिपलाद मुनि ये नहीं कहते कि हम सब कुछ जानते उन्होंने कहा कि इसके बाद आप लोग आप लोगों के जो प्रश्न है उनको आप पूछिए और अगर अगर हमें उत्तर आते होंगे तो हम आपको उत्तर दे देंगे अगर हम जानते होंगे तो हम आपको उत्तर देंगे तो इस तरह से वहां पर आता है कि वो छह जिज्ञासु जो पहुंचे थे वो कोई गरीब घर के नहीं थे बड़े बड़े ऊंचे घराने के वो लोग थे क्योंकि जीवात्मा तो जीवात्मा है अध्यात्म की प्यास सुख शांति की प्यास हरेक शरीर के अंदर हरेक जीवात्मा के अंदर स्वाभाविक रूप से होती है जब उसको बंगलों में कोठियों में और नौकरों चाकरों में और तरह तरह के तनाव तनाव में जब उसको लगता है कि इतना पैसा होते हुए भी मेरे अंदर कोई आनंद कोई शांति नहीं दिख रही है कोई मानसिक शांति नहीं दिख रही है तो ऐसी स्थिति में फिर वो अध्यात्मिक शरण लेता है और अध्यात्म क्या है अध्यात्म है कि उस तत्व को जानना जिस तत्व को जानने के लिए हमारा जन्म हुआ तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि पिपलाद मुनि की कथा देखो इस प्रकार इच्छाकू के समय में राज व्यवस्था थी इच्छाकू राजा इस प्रकार का सुशील नीतिमान सुजी अच्छे प्रकार से जानने वाला सु जानाती थी सुजा जितेंद्रिय विद्वान और गुण संपन्न राजा था तो कहते इच्छाकू राजा में बहुत सारे गुण थे वो अच्छे स्वभाव का था नीति वाला था नीति से कार्य करता था अपनी इंद्रियों पर उसका पूरा शासन था विद्वान था और अनेक गुण संपन्नों से वो राजा अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरह से पालन करता था फिर आगे कहते हैं बहुत सी पीढ़ियों के पश्चात सगर राजा राज करने लगा छाकू की बहुत सी पीढ़ियां बीत गईं और उसके बाद सगर राजा शासक बना उस समय स्वामी जी एक बात कहते हैं कि उस समय राजा लोग यदि मूर्ख होते तो उन्हें अधिकार से दूर कर देते थे अगर राजा मूर्ख है मूर्ख ये नहीं होते कि जिसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा कई बार क्या होता है पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं बहुनी शास्त्राणी आदित्य भवंती मूर्खा ऐसे कहीं आता पंचतंत्र में आता बहुनी शास्त्राणी आदित्य मूर्खा भवंती बहुनी बहुत शास्त्रों को पढ़ लिया लेकिन फिर भी मूर्ख होते हैं क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं होता है किस तरह से किससे क्या बात करनी चाहिए किससे मिलना चाहिए कैसे चलना चाहिए किस तरह खाना चाहिए किस नीति से हमें व्यवहार करना चाहिए तो एक ने शास्त्र तो बहुत सारे पढ़ लिए लेकिन शास्त्रों का जो मर्म जो सार है वो उसको हस्तगत नहीं हुआ और वो बिना चिंतन के बिना साधना के बिना विशेष चिंतन के वो समझ में नहीं आता तो ऐसे राजाओं के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जो राजा राजा राज करने के अयोग हुआ करते थे उनको शासन की व्यवस्था नहीं सौंपी जाती थी क्योंकि राजा में बहुत सारे गुण होने आवश्यक हैं राजा निर्भय हो निडर हो और उसमें उचित गुण हो प्रजा के लिए उसमें प्रेम हो तो बहुत सारे गुण जिस राजा में होते हैं उसी राजा को या उसी व्यक्ति को राजा का अधिकार दिया जाता था ये बात यही समाप्त करते हैं अब शांति पाते देव पृथ्वी दौ शांतिरिक्ष शाति पृथिवी वनस्पतिया शांतिषधया विश्वे देवा शांतिर्विश्वे ब्रह्म शांति सर्व शाति